जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम चलचित्रम की कथा सुनाए कथा सुनाए भक्त किशोरम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम ब्रह्मांड में कोटि सितारम पृथ्वी पर भी अनेक सितारम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम नमस्कार हमने एक बात कही मैं आपका स्वागत नया साल नया महीना और कुछ पुरानी बातें मैं आपसे पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्राजील के अपने निवास के दौरान की बातें करता रहा हूं तो आज फिर आपको वही की एक बात बताता हूं और यह बात बताना इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि इसका सिलसिला आगे एक कहानी में और आएगा तो साहब ब्राजील की बात यह है कि हमने भी वहां पर एक्टिंग किया देखिए एक्टिंग तो जिंदगी में हर समय करते ही रहते हैं यानी कि कभी असली चेहरा सामने ला पाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते तो इसलिए कभी ना कभी नकली चेहरा किसी ना किसी तरह का सामने लाते रहते हैं किसी के सामने हंसता हुआ किसी के सामने रोता हुआ किसी के सामने डरता हुआ और ऐसे ही चेहरे और हाव भाव बनाकर जिंदगी में एक्टिंग करते रहते हैं मगर साहब मैं यहाँ पर उस एक्टिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो बाकायदा एक्टिंग एक्टिंग की बात कर रहा हूँ यानी कि वो एक्टिंग जो कि आप पर्दे पर करते हैं और जिसका आपके असली जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता तो साहब इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन हम अपने दफ्तर में बैठे हुए थे ब्राजील में तो आपको शायद मैंने बताया ही है कि दफ्तर तो हमारा अकेले आदमी का था यानी मैं और मेरी एक सेक्रेटरी और एक हमारे ड्राइवर साहब वो वहाँ पर रहते थे दफ्तर में और हम लोग 10 बजे से 5 बजे तक कुछ ना कुछ काम अपने लिए निकाल कर करते रहा करते थे तो साहब एक फोन आया उस फोन में हमसे ये पूछा गया कि आप वास्तव में इंडियन इंडियन है या ब्राजील में रहने वाले इंडियन है हमने कहा नहीं साहब हम इंडियन इंडियन हैं और हम यहाँ पर इंडिया से आए हैं रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा हाँ साहब हमको यही खबर लगी थी तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कहा विकास बात करिए जरूर उन्होंने कहा कि आप क्या एड फिल्म में काम करने के लिए तैयार होंगे हमने सोचा कोई मजाक कर रहा है हालांकि ब्राजील में मजाक हमसे करने वाले लोग कम ही थे मगर खैर तो मैंने कहा कि अच्छा चूंकि वो जो अंग्रेजी बोल रहे थे वो भी थोड़ी आ, मतलब पतली ही थी अंग्रेजी तो मैंने कहा कि आप आराम से पॉर्चुगीज भाषा में बात करिए और मैं ये फोन अपने सेक्रेटरी महोदया को दे रहा हूँ जो कि जिनको आप अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकेंगे तो उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया और मैंने वो फोन जो था सेक्रेटरी साहिबा को दे दिया और उनसे कहा कि मैडम ये साहब जो बात कह रहे हैं उसको आप समझ लीजिए और मुझे बताइए ये, ये कुछ एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो सेक्रेटरी साहब ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा और उन्होंने कहा मिस्टर रवि आप एक्टिंग की बात आपसे क्यों कर रहे हैं आप कोई फिल्म स्टार तो है नहीं मैंने कहा साहब यही तो मेरा भी सवाल है इनसे मगर वो मुझे समझा नहीं पा रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए तो साहब सेक्रेटरी साहिबा ने लिया और जो उनकी पोर्चुगीज से मुझे समझ आया उन्होंने पहले राउंड में ही उस जो महिला उधर से बोल रही थी उनको समझाना शुरू किया कि आपने गलती से बैंक के ऑफिस में फोन लगा दिया है ये साहब जो यहाँ काम करते हैं ये बैंक के अफसर हैं ये कोई एक्टर नहीं है तो खैर साहब वो उन्होंने जो भी कुछ उधर से कहा हो तो फिर इन्होंने थोड़ी देर तक उसकी बात को ध्यान से सुना फिर इन्होंने मुझसे कहा सेक्रेटरी महोदय ने कहा उससे कि मैं आपको अभी बताती हूं पूछकर तो सेक्रेटरी महोदय ने मुझसे कहा कि देखिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप एक्टिंग कर सकते हैं तो बोली कि मैंने आपकी तरफ से कह दिया है कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं मैंने कहा ठीक क्या आपने अच्छी बात की बोले मगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप एक आ, वो क्या बोलते हैं उसको स्क्रीन क्या बोलते हैं स्क्रीन टेस्ट देने के लिए आ जाइए और ये आपको बुला रहे हैं तो मैंने उनसे कह दिया कि आपका सारा टाइम बैंक का है आप बैंक के टाइम में वहाँ नहीं जा सकते बोले साहब उन्होंने कहा है कि आप सैटरडे को आ जाइए तो बोली अब तो मैंने उनसे कह दिया कि आप सैटरडे को आ जाएंगे बोली कि मैंने ठीक किया या अभी आप मना करना चाहते मैंने कहा नहीं साहब मैं सैटरडे को चला जाऊंगा आप उनसे पता ले लीजिए कि कहां आना है अब देखिए सैटरडे को हमारे पास हमारे ड्राइवर साहब आते नहीं थे तो अब गाड़ी लेकर मुझे को जाना था तो मैंने सेक्रेटरी साहिबा से कहा कि आप उस पते को बखूबी समझ लीजिए और फिर मैं आज शाम को ऑफिस से घर जाते समय ड्राइवर साहब से कहूँगा कि मुझे वो जगह दिखा दे ताकि मुझे वो रास्ता मालूम हो जाए उस जमाने में देखिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 2000 की सॉरी 2003 की तो उस समय में जीपीएस तो हुआ नहीं करता था या कम से कम हमारे पास नहीं था तो ड्राइवर साहब मुझे वो रास्ता दिखा देते और मेरी थोड़ी नजर तेज थी कि मैं रास्ते को एक बार देख के समझ लेता था तो वही उस बार भी हुआ मैंने रास्ते को देखकर समझ लिया और साहब हम घर आए तो घर आए तो हमने अपनी पत्नी को बताया कि साहब आज हमारे पास एक फोन आया था जिसमें कील उन्होंने बताया कि आपको स्क्रीन टेस्ट देना है तो हमारी पत्नी हंसने लगी बोली कि अब इस उम्र में स्क्रीन टेस्ट देने जा रहे हो क्या एक हंगल बनाएंगे तुमको मुझे भी यार लगा तो थोड़ा अटपटा मगर खैर 50 की उम्र में स्क्रीन टेस्ट देना और एक तो बात यह थी कि टेस्ट का नाम सुनते ही थोड़ी हिचकिचाहट भी होने लगी मगर मेरी बेटी बहुत खुश हुई है जानकर के कि साहब मुझे स्क्रीन टेस्ट देने के लिए बुलाया गया है क्योंकि बेटियों की नजर में तो बाप हमेशा ही हीरो होते हैं खैर साहब अब होते होते शनिवार आ गया और शनिवार के दिन ग्यारह बजे हम स्क्रीन टेस्ट के लिए पहुंच गए जब हम स्क्रीन टेस्ट के लिए पहुंचे तो वहां पर कुछ अर्जेंटीनियन लोग थे एक दो इटालियन लोग थे मतलब इटालियन मूल के लोग अर्जेंटीनियन मूल के लोग यानी कि थे सब ब्राजीलियन मगर विभिन्न मूल के लोग थे एक दो शायद अंग्रेज थे यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे और एक उसमें से साहब ऑस्ट्रेलियन थे इस तरह से करके पाँच दस आदमी वहां पर थे और एक सज्जन लंबे चौड़े मतलब मुझसे भी तकरीबन मैं उस वक्त काफी चौड़ा हुआ करता था आज भी चौड़ा हूँ मगर उस समय में ज्यादा ही चौड़ा था और वो मुझसे भी ज्यादा चौड़े और मुझसे तकरीबन दो फुट ज्यादा लंबे थे यानी नहीं? नहीं मतलब साढ़े सात नहीं मगर तब भी कम से कम साढ़े छह पौने सात फुट के तो होंगे ही तो साहब वो आए और हंसते मुस्कुराते उन्होंने हाथ मिलाया हमसे और हमसे कहा कि आप इंडियन हैं आप यहाँ पर एक स्क्रीन टेस्ट हम आपका लेना चाहते हैं तो मैंने कहा साहब ठीक है बताइए क्या करना होगा स्क्रीन टेस्ट में तो उन्होंने कहा साहब देखिए ये एक डायलॉग है और ये डायलॉग आपको बोलना होगा मैंने कहा साहब ये तो पॉर्चुगीज में लिखा हुआ है तो उन्होंने कहा हाँ। तो पॉर्चुगीज में ही बोलना है मैंने कहा साहब मगर मुझको तो पोर्चुगीज आती नहीं तो उन्होंने कहा देखिए स्क्रिप्ट तो इंग्लिश है और आप इस स्क्रिप्ट को पढ़िए और बोल दीजिए आपको पोर्चुगीज आती है या नहीं आती है इसका कोई मतलब नहीं तो हमने कहा ठीक है साहब हमारी पत्नी भी साहब हमारे साथ गई थी अब वहां पर उस जहां पर वो स्क्रीन टेस्ट होना था तो वहां पर बाहर जहां हम लोगों को बैठाया गया वहां पर बेंचेस थी और उनके सामने टेबल्स थी तो साहब हम लोग वहां बेंच पे बैठ गए और वहां टेबल रखी हुई थी उस पे वो कागज की पुर्जी रख लिया और हमने उसको पढ़ना शुरू किया तो कुछ मूल्यों साबादो ऐसा करके था मतलब मुझे ठीक से तो नहीं याद है मगर उसका अंग्रेजी या हिंदी तर्जुमा अगर मैं करूं तो ये बता सकता हूं कि उसमें यह था कि ये जो हमारा बर्गर है इस बर्गर में इतना बढ़िया चटनी लगी हुई है कि वो हिंदुस्तान में ही बन सकती है वैसी चटनी कहीं और नहीं मिलती और इसलिए ये बर्गर का स्वाद आपको आज के लिए बिल्कुल ताजा लगेगा और इतवार के दिन तो ये बर्गर खाना ही चाहिए तो ऐसा कुछ उसमें था हमने साहब कोशिश करनी शुरू कर दी कि हम वो वाक्य याद कर ले मगर अब जैसी कुंद बुद्धि उस समय हो चुकी थी उसके हिसाब से हम तो साहब उसको याद नहीं कर पा रहे थे पत्नी ने बहुत आंखें दिखाई बहुत लानत मलानत किया धमकियां दी मगर साहब हमसे वो सेंटेंस तो नहीं कहा गया हम कभी कुछ कह पाते थे कभी यानी कि हम उसको पढ़ रहे थे और पढ़ के याद करने की कोशिश कर रहे थे मगर वो याद हो नहीं रहा था तो जैसे बच्चों को याद कराया जाता है उस तरह के क्यूज हमारी पत्नी ने हमको देने की कोशिश किया कि जब हम कोई शब्द भूल जाते थे तो वो उसका पहला अक्षर बताने की कोशिश करती थी और हम कोशिश करते थे कि उसको समझ दोहरा दें मगर साहब आखिर में हमने हार कर कह दिया कि भाई ये हमसे तो होगा नहीं तो उस पर उनका जवाब आया कि भाई अगर आपको याद नहीं हो सकता है तो आप कोशिश करिए और अगर आपसे तब भी ना याद हो पाए तो आप इसको वहां पर पढ़ दीजिएगा हमने कहा ठीक है साहब अब भैया हम वो कागज लेकर बैठ गए और हमने याद करने की कोशिश किया मगर वो पोर्चुगीज के शब्द एक तो हमें वो शब्द नहीं समझ आ रहे थे वो नहीं याद हो रहा था तो उसमें साहब हमारी पत्नी ने हमें थोड़ा घुड़की दिया थोड़ा धमकाया थोड़ी आंखें दिखाई और हमसे कहा कि तुम कहते हो कि इतने पढ़े लिखे आदमी हो और तुमको ये तीन लाइनें नहीं याद हो पा रही हैं ठीक है तुमने ये, तुमको ये भाषा नहीं आती मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनको याद भी नहीं कर सकते हो उसने कहा रटो इसको तो साहब अब हम मजबूरी में उसको थोड़ा थोड़ा रटने लगे उसने कहा मैं दोहरा मैं पढ़ती हूं और तुम इसके पीछे पीछे दोहरा साहब उसने पढ़ना शुरू किया देखिए कि मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि पॉर्चुगीज भाषा में उसकी दखल मुझसे थोड़ी ज़्यादा है मतलब काफ़ी ज़्यादा है ये तो मैं कहूँगा मगर अभी तो थोड़ी ज़्यादा कह करके मैं काम चला लेता हूँ तो उसने कहा कि भाई आप लोग जो है इस तरह से आप इसको याद नहीं कर पा रहे आप याद करिए कोशिश करिए और ऐसे उसने बोलना शुरू किया और साहब हमने थो, थोड़ा थोड़ा करके उसको याद कर लिया और याद मतलब पूरी तीनों लाइनें एक साथ तो नहीं याद हो पाई मगर अगर वो हमको सामने से थोड़ा प्रॉम्प्ट कर दे रही थी तो हमको वो शब्द आ जा रहे थे तो अब साहब हम हमारा नंबर आया स्क्रीन टेस्ट के लिए हमको ले जा करके एक बोर्ड पीछे लगा हुआ था रंग का उसके सामने खड़ा किया गया उसके सामने एक कैमरा था और एक महिला यानी कि एक अत्यंत सुंदर लड़की वो कैमरे पर थी उसने देखना शुरू किया हम तो साहब उसको देखते ही रह गए और क्या करें वो मुंह से बोली निकलनी बंद हो गई मगर है किसी तरह से चूंकि उस लड़की के पीछे हमारी पत्नी खड़ी थी तो उनकी भ्रिकुटियां देख करके मुझको किसी तरह से वो शब्द याद आने लगे और मैंने उन शब्दों को बोलने की कोशिश की उस लड़की ने कहा मुझसे देखिए आप घबराइए मत आप तो बुजुर्ग हैं आपको ब, ब, आपको मैं टाइम दूंगी आप फिक्र मत करिए अरे यार ये बुजुर्ग कहना जो था ये बिल्कुल कांटे जैसा चुभ गया मगर खैर हम क्या करते हम कांटे जैसा चुभा या जो भी चुभा तो बात तो सुननी पड़ी उसकी और उसने चूंकि मौका दिया तो हमने कहा चलो यार ये मौका है और उसने मौका दिया है तो मौके का फायदा उठाओ और बोल डालो तो साहब हमने बोल दिया और हम बोल करके और हमने हंसते मुस्कुराते बोला चूँकि सामने पत्नी खड़ी थी और वो सुंदरी कैमरे के पीछे थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई थी साहब हम बोल भी दिया बोलने के बाद हम वापस चले आए हमने बाहर निकले तो हर बार जैसे होता है कि कोई भी टेस्ट देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो जो इन्विजिलेटर होता है या बाहर जो चपरासी खड़ा होता है उससे पूछते हैं कि भाई साहब रिजल्ट कब आएगा तो इसी प्रकार से हमने अब चूँकि उन लंबे चौड़े साहब से पूछने की तो हिम्मत नहीं थी मगर वहाँ पर जो दो तीन लोग इधर उधर घूम रहे थे उनसे पूछा कि साहब इसका रिजल्ट कब आएगा तो उन सबों ने मुझे एक महिला की ओर इशारा कर दिया कहा कि वो इस प्रोजेक्ट की मैनेजर हैं आप उनसे बात कर लीजिए देखिए मुझे उनका नाम तो नहीं याद रह गया है मगर वो बड़ी सब सभ्य सुसंस्कृत महिला लग रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात किया और उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो हम आपको थर्सडे तक बता देंगे और अगर हम नहीं शॉर्टलिस्ट करेंगे तो हम आपको कोई बात, कोई बात नहीं बताएंगे तो हमने कहा साहब आप हमें जब थर्सडे को बताएंगी तो इसका मतलब क्या होगा बोली कि इसका मतलब यह होगा कि सैटरडे संडे में आपको शूटिंग के लिए आना पड़ेगा मैंने कहा साहब ये क्या बात हुई आप मुझे कुछ टाइम तो देंगे ना उन्होंने कहा टाइम किस चीज के लिए मैंने कहा साहब मैं तो भारतीय स्टेट बैंक का नौकर हूं और मुझे तो अपने बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी यह करने के लिए उन्होंने कहा देखिए मैं आपको थर्सडे को बता दूंगी आप फ्राइडे को परमिशन ले लीजिए मैंने कहा कि अरे मजाक कर रही हैं, हमारे भारतीय है, स्टेट बैंक में एक दिन में तो चिट्ठी डाक से साहब के पास नहीं पहुंचती और आप कह रही हैं कि एक दिन में उस पर निर्णय हो जाए तो वो हंसने लगी बोली कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं बैंकों में कहीं इतनी देर होती है कहीं बैंकों में इतना टाइम लगता है नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं आप डेफिनेटली मजाक कर रहे हैं देखिए मैं भी थोड़ा अपने बैंक की इज्जत को लेकर के चिंतित तो रहता हूं तो मैंने उस वक्त कहा कि अच्छा ठीक है चलिए आप मुझे बता देंगी तो बोली नहीं नहीं मैं कोशिश करूंगी कि अगर आप हो जाएंगे तो मैं आपको बृहस्पतिवार को सुबह ही बता दूंगी क्योंकि हम लोगों को वेडनेसडे तक स्क्रीन टेस्ट लेने हैं और हम स्क्रीन टेस्ट लेकर के बता देंगे हमने कहा ठीक है साहब साहब क्या हुआ कि थर्सडे आया और थर्सडे चला गया अब साहब जैसे एग्जाम में फेल होने का अफसोस होता है ना मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इंटरव्यू में फेल होने का दुखद अनुभव महसूस किया है परंतु मैंने तो भारतीय स्टेट बैंक की मेहरबानी से फेल होने के बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं और कम से कम 10-15 बार फेल हुआ होगा तो साहब बड़े बड़े लोगों ने मुझे फेल किया है तो अब अगर ये महिला ने फेल कर दिया तो क्या बुरी बात थी मगर साहब बड़ा बुरा लग रहा था और जब ये बुरा लग रहा था तो आत्मा को भी कचोटने लगा कि अरे रवि श्रीवास्तव कैसे आदमी हो यार स्क्रीन टेस्ट तक में फेल हो गए तो साहब अब हम क्या करते मगर अब फेल तो फेल तो बृहस्पतिवार बीत गया हमारी सेक्रेटरी महोदया जो थी वो भी जब शाम को ऑफिस से हम लोग निकलने लगे तो उन्होंने मुझ पर एक हल्का सा मजाक किया बोली कि देखिए आपको लगता है कि एक्टिंग की उम्मीद बंध गई थी इसीलिए आज, आज आपको खराब लग रहा है मैंने कहा भाई खराब लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई आदमी किसी परीक्षा में देता यानी जब टेस्ट देता है और अगर फेल हो जाता है तो उसको तो अफसोस होगा ही खैर बात खत्म हो गई साहब शुक्रवार को हम लोग हंस मामूल दफ्तर आए और चूंकि शुक्रवार तो अच्छा दिन होता है क्योंकि शनिवार इतवार दो दिन छुट्टी होती है तो शुक्रवार का दिन बड़े हंसी खुशी का दिन था शुक्रवार की शाम को चार बजे एक फोन आता है कि साहब शूटिंग इस हफ्ते सैटरडे संडे को नहीं होकर के अगले सैटरडे संडे को होगी मैंने कहा ये क्यों शूटिंग का आप मुझसे क्या लेना देना उन्होंने कहा आपसे क्या लेना देना मतलब आप तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है ना इसलिए आपको तो आना ही है तो मैंने कहा इसका मतलब कि मैं सेलेक्ट कर लिया गया उन्होंने कहा ओ तो आपको वो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब ने बताया नहीं अभी तक मैंने कहा जी नहीं तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठहरी तब मैं पहले प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करता हूं और तब आपको बताता हूं साहब मेरी बांछे तो खिलने लगी थी मगर मैं अब इंतजार करने लगा हम लोग का निकलने का टाइम हो रहा था मगर मैं इंतजार करने लगा सेक्रेटरी साहिबा से भी कहा कि रुकी अभी फोन आने वाला होगा सेक्रेटरी साहिबा ने कहा अरे फोन क्या आने वाला होगा मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन लगाती हूं और उन्होंने पटाख करके उस प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन लगा दिया प्रोजेक्ट मैनेजर साहिबा से जब उनकी बात हुई तो पता चला कि प्रोजेक्ट मैनेजर साहिबा को हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने काफ़ी अच्छी डांट पिलाई और कहा था कि और मतलब जो उनको उनके डांट का लंबो लुभाव था वो ये था कि जब आपने कहा था कि थर्सडे को बताएंगे तो आपने बताया क्यों नहीं और आज भी आपने नहीं बताया तो सेक्रेटरी साहिबा ने जब उसको डांटा तो उसके बाद उधर से कुछ उसने मिमियाती हुई आवाज में कहा मैं मिमियाना तो सुन पाया आवाज नहीं समझ पाया क्योंकि वो पोर्चुीज इसमें बातें हो रही थी थोड़ी देर के बाद फोन रखकर सेक्रेटरी साहिबा ने बताया कि अभी वो महिला आपको आपके घर पर फोन करेंगी आप जाइए घर और आराम से बैठ करके आप उनके फोन को सुनिएगा मैंने कहा ठीक है साहब हम साहब जल्दी जल्दी घर आ गए घर पहुंचे जब घर पहुंचे तो रात में तकरीबन 8 साढ़े आठ बजे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए साहब हम लोगों ने तकरीबन 250 सौ इंडियंस का स्क्रीन टेस्ट लिया था 250 मतलब वहां पर 250 ही इंडियंस थे तो उन्होंने कहा कि हमने सारे इंडियंस का स्क्रीन टेस्ट लिया था और उसमें हमने आपको सबसे उचित पाया और इसलिए हमने आपको लिया है और चूंकि आपके नाम पर बहुत देर तक डिबेट हुई इसलिए हम आपको बता नहीं पाए और शूटिंग जो है वो ट्यूसडे, वेटेस्डे थर्सडे में होगी मैंने कहा साहब जिन्होंने मुझे फोन किया था उन्होंने तो कहा था अगले सैटरडे बोली नहीं नहीं अगले सैटरडे को तो हम लोग ये एड रिलीज करेंगे तो मैंने कहा अच्छा तो बोले कि आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के लिए छुट्टी लेकर आना होगा और अब आपके पास टाइम है आप अपनी परमिशन वगैरह जो आपको लेनी है ले लीजिए साहब हम बड़े खुश हो गए हम बड़े हमने ये भी नहीं पूछा कि भाई इसके लिए पैसा कितना मिलेगा हम तो खाली टेलीविजन पर हमारा एड आएगा हम इसी के लिए खुश हो गए थे अब साहब क्या होता है कि ये सब हो गया और हमने बैंक को लिखा बैंक को फैक्स किया गया कुछ बैंक से जवाब नहीं आया फिर हमने किसी को फोन किया उन्होंने कहा देखिए आपने तो अपना काम कर दिया अब बैंक आपको जवाब देता है तो ठीक है नहीं देता है तो ठीक है और आप जो है वो दो दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं आप छुट्टी ले लीजिए और जाइए जो करना है करिए साहब हम छुट्टी लेकर के पहुँच गए साहब मंगलवार को सुबह तो पता चला कि जहाँ पर वो स्क्रीन टेस्ट हुआ था वहां पर हमारे जैसे आठ लोग और थे और हम आठों लोग वहां पर खड़े थे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दीजिए और हम लोग आपको अपनी बस से स्टूडियो ले चलेंगे हमने कहा साथ चलिए पहली बार जिंदगी में हमें किसी स्टूडियो को देखने का भी अवसर मिल रहा था तो अब साहब हम वहां से चल दिए स्टूडियो के लिए तो उनकी बस आई सुबह तकरीबन शायद साढ़े सात या आठ बजे और हम लोग साढ़े आठ बजे स्टूडियो में पहुँच गए जब साहब हम लोग स्टूडियो पहुंचे तो हमने देखा स्टूडियो कैसा होता है वो तो पता नहीं चला मगर एक जगह जहाँ वेटिंग रूम यानी कि जो कलाकारों का जो कक्ष होता है वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर जो था वो जो गाना है जो मतलब उस एड का जो जिंगल था वो लूप पर बज रहा था लगातार बजता जा रहा था बजता जा रहा था और हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अब जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोग तैयारी करने के बाद हम आपको बुलाएंगे वहाँ पर शूटिंग के लिए तो साहब तकरीबन दो तीन घंटे के बाद हम लोगों को बुलाया गया अब साहब हम पहुँचे स्टूडियो में तो अब स्टूडियो में जैसे अब आपको क्या बताऊँ वो एक बर्गर की शूटिंग थी मतलब मैकडोनल्ड्स वालों का एड था और उस समय चूँकि वर्ल्ड कप होने वाला था तो वर्ल्ड कप के नाम पर उन्होंने सात तरह के बर्गर्स बनाए थे और उन सात बर्गर्स में वो ये कह रहे थे कि हर दिन का का एक बर्गर बर्गर बर्गर है उस वर्ल्ड कप से कुछ लेना-देना नहीं था मगर सात देशों के बर्गर उन्होंने बनाए और हर देश का एक शेफ बनाया था और वो शेफ जो था वो उस बर्गर को लेकर के कैमरे के सामने आता और वहां आकर के अपने बर्गर के बारे में बताता तो साहब ये करना था और उसके बाद उसके दो तीन हिस्से बने यानी कि एक जो फिल्म उन्होंने बनाई वो तकरीबन दो ढाई मिनट की फिल्म थी और उस फिल्म में एक हिस्से में था कि एक आदमी इंडिविजुअल अपना बर्गर देगा फिर था कि दो बर्गर वाले आएंगे फिर एक में था कि सातों जो कंट्रीज हैं वो सातों बर्गर वाले प्रेजेंट करेंगे वहाँ पर और इस सबको के लिए एक जो मेन प्रेजेंटर थी वो थी एक ब्राजीलियन महिला जो कि मॉडल थी तो अब इन मॉडल की बात आपको बताता हूं कि ये मॉडल जो थी ये काफी मशहूर मॉडल हुआ करती थी अब हम चूंकि ब्राजीलियन टेलीविजन से उतने वाकिफ नहीं थे इसलिए हम उनको अच्छी तरह नहीं पहचानते थे मगर जो बाकी हमारे साथी जो ब्राजीलियन थे वो उन मॉडल को अच्छी तरह पहचानते थे एंड वो सब कोशिश कर रहे थे कि कैसे उस मॉडल से बात करें अब फायदा ये था कि हम चूँकि भारतीय हिंदुस्तानी थे तो हम थोड़े एग्जॉटिक थे हम एग्जॉटिक थे तो इसलिए मॉडल बजाय उनसे बात करने के वो मुझसे बात करना ज़्यादा पसंद कर रही थी क्योंकि उसको भी तो शायद अपनी लॉक बुक में रिकॉर्ड करना था कि मैंने एक हिंदुस्तानी से बात किया तो साहब जब इस तरह की बातें होने लगी और शूटिंग की बात पूरी तरह चल निकली एक आध बार उन्होंने हम लोगों से ये डायलॉग बुलवा कर देखा और उसके बाद उसको कैमरे पर शायद वो लोग देख रहे थे उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन लीजिए तो साहब यूनिफॉर्म पहनने के लिए गए तो वहां पर एक ड्रेस डिजाइनर महिला थी मुझे पहली बार समझ में आया कि ये जो अच्छे अच्छे सूट पहने लोग दिखाई देते हैं तो वो सूट कैसे होते हैं और वो किस तरह के कपड़े होते हैं तो मतलब हमको वो शेफ के ड्रेस जो दिया गया तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करिए आपका केवल आधा हिस्सा आएगा बाकी आधा जो है वो छुपा रहेगा तो आप जो कपड़े पहने हैं पहने रहिए है, और आपको तंदुरुस्त दिखाना है इसलिए आपको हम जो कोट पहनाएंगे वो इसी कपड़ों के ऊपर पहनाएंगे तो साहब हम पैंट कमीज तो पहने हुए थे और उन्होंने एक कोट हमें पहनाया जो कि मेरे को लगता है कि वो सारे शेफ्स के लिए एक ही साइज का कोट था और वो कोट जैसा मुझ मेरे को पहनाया गया मेरे लिए थोड़ा छोटा था तो उसको उसने कहा महिला ने कोई फिक्र मत करिए उसने तुरंत उसको पीछे से खोल दिया और पीछे से खोल के उसने उसमें कुछ टाके मार दिए तो वो कोट सही हो गया इसी तरह से जो हमसे दुबले लोग थे उनके लिए वो कोर्ट जो था वो पीछे से कुछ टांके मार के उसको ठीक कर दिया गया क्योंकि हम लोगों का पीछे वाला हिस्सा तो कैमरे के सामने आना नहीं था अच्छा साहब तो अब उसके बाद फिर हुआ कि साहब अब आप लोगों का टेक लिया जाएगा टेक होगा मतलब कि वो टेस्ट करेंगे कि अब आप कैमरे के सामने आइए और हम आपकी शूटिंग करते हैं साहब बताना यह चाहता हूं बहुत ही गर्व और घमंड के साथ कि जैसे ही मैंने अपना डायलॉग पहली बार बोला शायद एक मिनट या डेढ़ मिनट का था शॉट, तो उसमें मेरा हिस्सा शायद 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसा कुछ रहा होगा मतलब उसमें मुझे वो सेंटेंस बोलना था और उस बात को कह करके एक मुस्कुराना था तो मैंने वो हंसा मुस्कुराया और वो सेंटेंस बोल दिया वो सेंटेंस बोल दिया उस फॉरन डायरेक्टर साहब ने कहा टैक ओके यानी कि जो पहला टेक हुआ वही ओके हो गया इसके महत्ता मुझे तब समझ में आई जबकि हमारे एक साथी जो दूसरे सहकर्मी थे और जो शायद अर्जेंटीनियन अब अब अब क्या बोलते हैं उसको अर्जेंटीनियन बर्गर का एड बना दे रहे थे उनको उसी शॉट को दिखाने के लिए तीस टेक देने पड़े कभी वो कुछ गड़बड़ कर देते थे कभी कुछ गड़बड़ कर देते थे और उसके बाद ये तो इंडिविजुअल अकेला अकेला हो रहा था इसके बाद एक ऐसा भी शॉट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब दो शेफ्स आपके आसपास आएंगे एंड दे विल हैव टू शो द एक्सप्रेशन अब इस बीच में किस तरह से दूसरे लोग डायरेक्टर को सलाह देते हैं वो देखिए तो जब मेरा शॉर्ट पहले टेक में ओके हो गया तो जो ड्रेस डिजाइनर और जो प्रोजेक्ट मैनेजर वहां पर खड़ी हुई थी उसने डायरेक्टर से कुछ कहा तो डायरेक्टर ने कहा मतलब डायरेक्टर का इशारा यह था कि मेरे हिसाब से तो ठीक है बट उस ड्रेस डिजाइनर ने मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं एक छोटा सा जिक करते हैं और जैसे आप अपने बच्चों के साथ में कभी करते होंगे या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या अपनी वाइफ के साथ में कुछ डांस का मूवमेंट मैंने कहा नहीं नहीं साहब ऐसा हमारे यहां कुछ नहीं होता उसने कहा कोई बात नहीं तो आप कोशिश तो कर सकते हैं तो एक डांस का स्टेप या मूवमेंट वो भी करना था और अपना डायलॉग भी बोलना था तब साहब अब तो कह सकता हूं कि गोविंदा को कितनी मुश्किल आती होगी तो गोविंदा जैसा तो नहीं मगर हाँ कुछ तो थोड़ा सा मैंने भी डांस का स्टेप उठाया और वो भी शॉट ठीक हो गया पहले ही टेक में तो इस तरह से मैंने वो तीन दिन गुजारे तीन दिन नहीं दो दिन तो कैमरे के सामने गुजारे जिसमें अपना भी हिस्सा था और साथी कलाकार जो थे कलाकारी कहना पड़ेगा ना साथी कलाकार जो थे उनके भी हिस्से थे शूटिंग होने में शाम को एक मेज पर स्प्रेड लगता था तरह तरह के ब्रेड जैम बिस्किट मफिन और बहुत सी चीजें वहां पर रहती थीं खाने के लिए और पांच साढ़े पांच बजे शाम को शूटिंग पैकअप हो करके हम लोगों को वापस वहीं छोड़ दिया जाता था जहां से हम लोगों को सुबह लिया गया था तीसरे दिन पूरा दिन केवल रिकॉर्डिंग का था क्योंकि वो एड ना सिर्फ मतलब वीडियो मीडिया के लिए बन रहा था विजुअल मीडिया के लिए बल्कि वो ऑडियो मीडिया के लिए भी बन रहा था तो हम लोगों को वो भी रिकॉर्डिंग हुई और हमको समझ में आया साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैसे होते हैं साउंड रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है डबिंग में क्या होता है सब थोड़ा थोड़ा देखने का मौका मिला उसके बाद साहब ये भी काम हो गया और धीरे धीरे वो बृहस्पतिवार का दिन बीत गया शनिवार को हमको बताया गया था कि यह एड रिलीज होगा तो साहब प्राइम टाइम होता था वहां पर शाम सात बजे से आप विश्वास करिए शनिवार की शाम सात बजे मेरे घर में कुछ मेहमान थे और हम लोग अपना टेलीविजन लगाए हुए थे तो हमारे घर में जो मेहमान थे उनमें से किसी ने कहा कि अरे साहब वो आज तो आपका एड भी आने वाला है क्यों नहीं हम लोग किसी पोर्चुगीज प्रोग्राम को देखें क्योंकि हम लोग नॉर्मली अंग्रेजी चैनल तीन अंग्रेजी चैनल आते थे ब्राजील में तो हम लोग उन्हीं तीन चैनल्स पर प्रोग्राम देखा करते थे तो टी चल रहा था बैकग्राउंड में हम लोगों ने साहब वो लगा दिया और विश्वास करिए ठीक सात बजकर एक मिनट पर जो प्रोग्राम शुरू होने वाला था यानी कि जो उनका उस समय का सबसे मशहूर टीवी सीरियल जिसको वहां पर नोवेला कहते थे उसके शुरू होने से पहले जो एड बजा वो साहब उसमें श्री श्रीवास्तव थे और वो मैकडोनाल्ड बर्गर्स का एड बज रहा था बस आप तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा हमारा कमरा और हम तो मुस्कुराते मुस्कुराते हमारे तो होंठ कुछ फट से गए आज भी मेरा मुंह थोड़ा ज्यादा चिरा हुआ है वो इसलिए कि उस समय मुझे इतना ज्यादा मुस्कुराहट आ रही थी मेरे चेहरे पर कि मैं बता नहीं सकता खैर साहब उसके बाद हर पंद्रह या बीस मिनट पर जब ब्रेक होता था तो वो एड आता था और साहब हम लोग उस एड को देखने के लिए वो पोर्चुगीज प्रोग्राम लगातार चलाते रहे देखते रहे तो ये तो उस दिन की बात हुई उसके बाद वही इतवार को हुआ और आप को ये बताऊं मजेदार बात ये कि जब मैं सोमवार को अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरे ऑफिस में मेरा ऑफिस जो था वो सोलहवें फ्लोर पे एक वकील की बिल्डिंग थी शायद बीस या बाईस फ्लोर की और उसमें सोलहवें फ्लोर पे दो कमरे भारतीय स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के नाम पर थे तो उन वकील साहब का नाम था पिन्हरो नेतो तो अब जब हम वहां पहुंचे बिल्डिंग में नीचे यानी सुबह 9 साढ़े नौ बजे जब भी पहुंचते होंगे तो हमारे दो तीन चार जो वहां पर लिफ्ट का इंतजार करने वाली लाइने लगी थी सडनली वो लाइन में कुछ खुसफुसाहट होने लगी और उस खुसफुसाहट में क्या कहा जा रहा था ये थोड़ी देर के बाद जो वहां का कि जो सुपरवाइजिंग या मैनेजर था वो मेरे पास आया उसने मुझसे कहा कि साहब ये लड़कियां पूछ रही हैं कि क्या जो एड मैकडोनल्ड का आ रहा था उसमें आप थे तो मैंने कहा जी हां मैं था ओ तब तो साहब सब पूरे वहां पर खिलखिलाहट गूंज उठी और लड़कियां ही नहीं लड़के भी आदमी भी आए और उन्होंने बाकायदा हाथ मिलाया और मुझे एक मिनी सेलिब्रिटी होने का सा एहसास होने लगा उसके बाद मैं ब्राजील में कुछ महीने और रहा तो उस दौरान में अक्सर मुझे लोग पलट पलट कर देखते थे अब आप सोचेंगे साहब कि एक छोटे से एड में काम करने वाले आदमी को क्यों पहचान रहे थे लोग वो सिर्फ इसलिए कि शायद एक तो हिंदुस्तानी होना वहां पर थोड़ा एग्जॉटिक था दूसरा ये कि हम थोड़े तंदुरुस्त भी ज्यादा थे और तीसरी बात यह कि ब्राजील में सिनेमा से ज्यादा टेलीविजन मतलब ज्यादा पॉपुलर था यह कहना चाहिए तो इस तरह से हमने भी कुछ समय सितारा बनके गुजारी है साहब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल कुछ नहीं हैं किसी जमाने में हम भी कुछ तो हुआ करते थे चलिए आगे की बातें फिर अगली बार और इस बार मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत आभारी हूँ आपका धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और शायद ये एपिसोड थोड़ा ज्यादा लंबा भी हो गया है मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार अपनी सीमा में रहू मगर आपको धन्यवाद के साथ मैं विदा लेता हूँ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम चलचित की कथा सुनाई कथा सुनाए भक्तकिशोरम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम ब्रह्माड में कोटि सितारम पृथ्वी पर भी अनेक सितारम जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम